चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूं रक्षा भार वे भी नहीं कर्तव्य निभा के दिशा के देवता नहीं आए बनके देवता नहीं आए प्रभु ने वास किया था जब से प्रभु ने वास किया था जब से विगत त्रास मुनि हुए थे तब से जिनका त्रास हरावे भी नहीं विपत्ति में हाथ बटाते क्यों नहीं कोई भी आते क्यों नहीं कोई भी आते क्यों नहीं कोई भी आते सुनकर करुणा क्रंदन माँ का बैट बधिर जो जाते क्यों नहीं कोई भी आते क्यों नहीं कोई भी आते क्यों नहीं देखो ऋषि मुनि कंदराओं में बैठे रहे रक्षाभार जिन पर था वे भी नहीं आए एक आया हो श्री जानकी जी की रक्षा के लिए कोई नहीं आया न ऋषि मुनि और न ये देवता कारण क्या है क्यों नहीं आए उत्तर केवल एक है सभी धर्म की बात बताते स्वयं समझते और समझाते किंतु धर्म पर प्राण गवाने बिरले जन ही जाते क्यों नहीं कोई भी कोई भी आते क्यों नहीं कोई भी आते नहीं कोई भी आते आते कोई भी आते क्यों नहीं कोई भी आते क्यों नहीं कोई भी आते मुर्दे का स्वांग सरल है मुर्दे का स्वांग सरल है निर्वाह कठिन है नाटक में तो लोग मरते ही रहते हैं एक बार एक व्यक्ति इतना सुंदर अभिनय करके मरा दर्शक देख रहे थे वो प्रत्येक दृश्य के लिए कहते थे वंश मोर लेकिन जैसे ही वो मरा तो लोगों ने तालियां बजाई बोले वाह वाह वाह वंश वा, मोर तो फिर उठकर खड़ा हो गया फिर मरने लगा तो मुर्दे का स्वांग सरल है निर्वाह कठिन है धर्म का ज्ञान होना अलग बात है पर धर्म का जीवन में उतरना अलग बात है राग ताल का ज्ञान होना अलग बात है पर राग ताल का अभ्यास होना अलग बात है एक आदमी एक पद गा रहा था और बार बार कहे कि यह मालकोष है उसमें न माल था ना कोष वो कहे मालकोष है तो किसी ने कहा कैसे ये यह मालकोष कहा लिखी हुई बात मानोगे श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी की भजन माला उठा लाया उस पद के ऊपर लिखा था राग माल मालकोष वही पद वो गा रहा था बोल बस पद माने माल मालकोष चाहे जैसे तो उसका ज्ञान होना चाहिए फिर उसका निर्वाह होना चाहिए धर्म का ज्ञान तो है पर धर्म जीवन में उतर जाए जवान की चीज जीवन में आ जाए दिमाग की चीज दिल में आ जाए जीवन तब धार्मिक होता है एक ही धार्मिक व्यक्ति निकला गीधराज सुनी आरत गीधरा सुन जी की आरत बाणी सुनी रघुकुल तिलक नारी पहचानी यह रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम जी की प्रिया है पहचान लिया क्योंकि श्री जानकी जी बार बार श्री राम श्री राम स्मरण कर रही जटायु जी को लगा <coughs> अब देखो धर्मात्मा कौन रावण चार वेद छह शास्त्र का पंडित है ज्ञाता है और जटायु जी गीध अधम खग आमिख भोगी पर धर्मात्मा कौन दशग्रीव अपहरण कर रहा है और जटायु जी श्री सीता माता की सेवा में जा रहे हैं रक्षा करने जा रहे हैं तो कौन है भाई जो श्री सीता जी की रक्षा करने जाए वह धर्मात्मा है कि जो हरण करें वह धर्मात्मा है मुझे लगता है कि जटायु जी धर्मात्मा है कौन से धर्म का पालन करने जा रहे हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती आहा वही उदार है परोपकार जो करे आहा वही उदार है परोपकार जो करे आहा वही उदार है औरों के लिए जो मरे जो परमार्थ कर सके परहित कर सके यह धर्म है पर परोपकार भी ऐसा नहीं है गुरु जी के तीन शिष्य गुरुजी ने तीनों से कहा कि बेटा कुछ ना कुछ परोपकार का, का काम किया करो तीनों बोले गुरुजी अवश्य करेंगे भूखे को भोजन प्यासे को पानी रोगी की सहायता दीन दुखी की सहायता यही सब परोपकार है तीनों बोले गुरुजी करेंगे दूसरे दिन एक परोपकार का काम किया लौट कर आए तीनों से गुरुजी ने पूछा क्या परोपकार का काम किया का का का का का का। एक, एक बोला कि गुरुजी एक बुढ़िया बहुत कमजोर थी हमने उसे सड़क पार कराई गुरु बोले अच्छा किया दूसरे से पूछा तुमने दूसरा बोला गुरु हमने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार कराई तो गुरुजी सोचने लगे सामान आदि रहा होगा तीसरे से पूछा तुमने तीसरा बोला गुरुजी हमने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार कराई अब गुरुजी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा उन्होंने कहा कि तीन की जरूरत क्यों पड़ी उसे पार कराने के लिए तीन की जरूरत क्यों पड़ी तीनों बोले गुरुजी दरअसल बात यह थी कि बुढ़िया सड़क पार करना ही नहीं चाहती थी उसे सड़क पार नहीं करना था फिर तुमने सड़क पार क्यों कराई कहा कि हमें परोपकार करना था हमें परोपकार करना था इसलिए हमने सड़क पार कराई गुरुजी ने कहा कि उसने कुछ नहीं कहा कि वो गालियां भी देती रही तो अब गालियां देने पर भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया कि गालियां क्यों दे रही गुरुजी आप ही तो कहते थे कि अच्छे काम में गाली भी मिले तो सहन करना चाहिए अब बोलो ये परोपकार है अग्नि जहां प्रज्वलित हो वहां आहुति देने का आनंद है देश काल परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार परमार्थ करना जटायु जी ने देखा कि सब चुप हैं अच्छा चुप होने का कारण भी है रावण जैसा दुर्जय अजय शत्रु अच्छा देखो अत्याचार करने वाला जब बड़ा बलवान होता है तो धर्मात्मा लोग उससे वो कह नहीं पाते हैं जो कह देना चाहिए हा? कह नहीं पाते हैं। उसके साथ वो व्यवहार नहीं कर पाते हैं जो कर देना चाहिए पर जटायु जी इसके अपवाद हैं जटायु जी ने कहा रे दुष्ट खड़ा रहे रे रे दुष्ट ठाण किन हो ही। और यही कहा सीते पुत्र करस जनी त्रासा पुत्री सीता चिंता मत करो करियाँ जातु धान कर नासा राक्षसों का विनाश कर दूंगा इस राक्षस को मिटा दूंगा हे पुत्री सीता चिंता मत करो श्री जानकी जी के प्रति पुत्री की भाषा और रावण के लिए रे रे दुष्ट अरे दुष्ट खड़ा रहे मुझे नहीं जानता रावण ने भी जो सुना पहली बार सुना कि मुझे कोई दुष्ट कह रहा है घबड़ा कर देखा कौन है आवत देखे कृतांत समाना आवत समाना आवत समान देख फिर सुंदर कर अनुमान समान देख आई में ना किखक पति हो बल जानी समाना आवत दे प्रत समाना आवत देख प्रता जमाना आवत देख प्रदान समान ंत कृतांत का अर्थिक कृत का अंत कर देने वाला काल काल की तरह जटायु जी को आते हुए देखकर रावण अनुमान लगाता है या तो ये मैनाक है या फिर खगपति गरुड़ जी हैं और मेरा बल जानकर भगवान विष्णु के साथ आए लेकिन जटायु जी पास पहुंच गए जटायु जी ने रावण से ये नहीं कहा कि आदरणीय रावण जी खड़े रहिए या श्रीमान जी दसानंद जी या पूजनीय रावण जी ना वही कहा जो एक चोर से किनारे दुष्ट खड़ा रहे मुझे नहीं जानता रावण भी चौंक कर उन्हें गरुड़ जी के भगवान विष्णु के मैनाक पर्वत के रूप में देखता है लेकिन जटायु जी पास पहुंचे तो जाना जरठ जटायु एहा ये तो वृद्ध जटायु है ममकर तीर्थ छाण सिदेहा मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ने आया है जटायु जी ने केवल कहा ही नहीं किया भी वही ऐसा नहीं कि कहे तो दिया पास जाके समझौता कर लिया कि वो तो चार लोगों को देखकर कर कह दिया था बुरा मत मानना पर आप जो कर रहे हैं इससे आपकी छवि धूमिल हो रही है जटायु जी ने वही किया जो करना चाहिए आजकल हम लोग कहते हमारे पास कुछ है ही नहीं करें तो क्या करें कोई साधन नहीं है कुछ नहीं जटायु जी के पास क्या साधन है एक ओर तो लंका का साम्राज्य जिसका मालिक हो, दूसरी तरफ चारों तरफ उसका राज्य और हर तरह के बल से वो भरपूर है चलत दसानंद डोलत अवनी गर्जित गर्व स्रवि सुर रवनी बुझ विक्रम जा नहीं दिख ऐसा बलवान रावण और जटायु जी के पास कुछ नहीं जटायु जी ने का कोई बात नहीं कैसे सन्मुख हुए जटायु जबकि शत्रु सबल था क्योंकि आत्मबल गृद के जीवन में भी प्रबल था कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे जटायु जी ने का कोई बात नहीं हमारे पास हमारी चोंच तो है चोंचन मारी बिदारी दे चोंच चलाई इतना बढ़िया शस्त्र है न तलवार की तरह म्यान से निकालना पड़े न धनुष की तरह बाण चढ़ाना पड़े वो तो तैयार हमेशा वो ऐसी ऐसी तो करना बचाए कहाँ कहाँ रावण चोचन मारी बेदारे दे दंड एक भई तेज चंच का प्रहार करके ऐसा देह को विदीर्ण कर दिया कि एक क्षण के लिए ही सही रावण मूर्छित हो गया प्रकृति के प्राणियों की त्यागियों से प्रीति होती है जिनका चरित्र है उज्जवल उन्हीं की जीत होती है अच्छा आप सोचो रावण जब तक मूर्छित था जटायु जी चाहते तो अपनी चोंच से रावण की बीसों आंखों का सफाया कर सकते थे कि नहीं मूर्छित ऐसे ऐसे चलानी तो आंखें सब साफ और रावण को जब कुछ दिखाई नहीं देता तो रावण करता क्या पर जटायु जी ने ऐसा नहीं किया क्यों जटायु जी ने कहा कि मैं भारतवर्ष का पक्षी हूं भारत धर्म प्रधान राष्ट्र है यहां युद्ध का भी धर्म है सोए हुए पर मूर्छित पर पीठ दिखाकर भागने वाले पर प्रहार नहीं करना चाहिए धर्म चला जाएगा युद्ध का भी धर्म है इतना धर्म का विचार करोगे तो रावण जाग जाएगा फिर प्राण बचाने मुश्किल होंगे जटायु जी ने कहा कि अधर्म पूर्वक जीने की अपेक्षा धर्म पूर्वक मर जाना अच्छा है हार भी धर्म सम्मत हो तो संतोष होता है ज रावण की मूर्छा दूर हुई तब स क्रोधन सी चल खिसिया चल खिसियाना तब सकोच खिसिया लालत पाना कालि से परम कृपालक पाना कालि से परम कृपालक पाना कालि से परम कृपालक पाना तब सबो गति से आना करगो तब सबो गति से रे किस आना तब सबो तब सबो कैसे आना तब सबो रावण क्रोध में भर गया मूर्छा दूर हुई काल सी परम कराल कृपाना कृपान तलवार नहीं तलवार और कृपान में अंतर है तलवार वो जिसमें एक तरफ धार हो और कृपान वो जिसमें दोनों तरफ धार हो उसका नाम है कृपा ना। न इधर कृपा न उधर कृपा इधर भी धार उधर भी धार काटे पंख जटायु जी के पंख काट दिए परा खग धरनी पंख कटने पर जटायु जी धरती पर गिरे तो याद किसकी कर रहे सोमिर राम अदभूत करनी कर पंख कट गए कोई बात नहीं सूर किशोर कृपा ते सब बल हारे को हरी नाम सुने बल के बल राम सुने मैं बल के बल सु ना, सुमिल राम पृथ्वी पर गिरे तो राम राम राम सफलता मिले तो हरि कृपा सफलता न मिले तो हरि इच्छा पृथ्वी पर गिर गए रावण श्री सीता जी को लेकर चला गया तब अशोक पाद पत्र राखे से जतन कर अशोक वृक्ष के नीचे अशोक वाटिका में श्री सीता जी को आवास दिया रावण ने जटायु जी आंख बंद किए राम राम राम अब लोग आए जटायु जी के पास ये दुनिया वाले पास आते ही तब है जब आप किसी काम के न रहे जब जटायु जी गए थे तभी सहयोग कर देते अब आए कुछ लोगों ने जटायु जी से कहा कि जटायु जी क्या आप नहीं जानते थे कि रावण से उलझने का फल यही होगा जटायु जी बोले जानता था तो फिर क्यों मरने गए थे सब चुपचाप बैठे थे तुम भी बैठे रहे थे जटायु जी ने कहा कि मैं इसीलिए गया था क्योंकि सब चुपचाप बैठे थे जहां परोपकार की दुआई दी जाती हो वहां सब चुपचाप बैठे रहे मुझे लगा कि आज यह दशा है तो आगे क्या होगा इसीलिए मैं नमूना बनकर सामने आ गया उदाहरण बनकर सामने आया कम से कम लोग मुझे देखकर प्रेरणा प्राप्त करेंगे अब तुम्हारे प्राण जा रहे हैं जटायु जी ने कहा कोई दिया रात भर जलता रहा हो सवेरे बुझ रहा हो किसी ने उससे पूछा कि दीपक तुम तो रात भर जलते रहे सवेरे बुझ रहे हो दुख नहीं होता दिए ने कहा अब चाह सने ही स्नेह की नहीं स्नेह में जी को जला चुका हूँ बुझने की मुझे परवाह नहीं पथ सैकड़ों को दिखला चुका हूँ अनेकों को मार्ग दिखाया दिख से किसी ने कहा तुम्हारे पंख नहीं रहे तो उड़कर भगवान के पास जाओगे कैसे तुम्हारे पंख नहीं रहे उड़कर भगवान के पास जाओगे कैसे बड़ा सुंदर उत्तर दिया जटायु जी ने कहा कि अच्छा रहा कि मेरे पंख कट गए अच्छा रहा मेरे पंख कट गए क्यों पंख होते तो जुम्मेवारी मेरी थी कि के भगवान के पास जाऊं और पंख नहीं रहे तो अब जुम्मेवारी भगवान की है कि वो चलकर मेरे पास आए आंख बंद कर ली राम मरत न मैं रघुबीर याद किसकी भगवान की रघुबीर विलोक मरत न मैं बनाए मैंने मरते समय राम जी का दर्शन नहीं किया भगवान का दर्शन हो जाता बस राम राम जी का ध्यान मुख में राम जी का नाम धन समण धारी प्रभु श्री राम एक बात और है चाहत चलन प्राण पामर बिनु सीय सुधि प्रभु ही सुनाए श्री सीता माता का समाचार बिना सुनाए ही ये पामर प्राण तन से निकल जाना चाहत